Chai adhi rat baren. कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ बीके शामले जी उपस्थित हैं और आज हम लोग बात करेंगे राग भीम प्लासी के ऊपर अभी आपने जो भजन का जो एक लाइन जो सुना वो भी भीम प्लासी के ऊपर ही आधारित है राग भीम प्लासी पर तो आइए आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे राग भीम प्लासी है क्या और किस तरह से इसको गाया जाता है किस तरह से इसकी तैयारी करेंगे हम लोग राग थान ख्याल छोटा ख्याल बड़ा ख्याल किस तरह से हम लोग इसमें आरो और क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी बातें हम आज के शो में सुनेंगे संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम बी के जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं नमस्कार अभी हमने जो दो लाइन सुनाए थे ये है फिल्मी संगीत और फिल्म है शर्मिली फिल्म हुआ था हाँ, ये इसमें आधारित लता जी का संगीत है तो आप देखो कि हमने इतना दिन चर्चा कर रहे हैं संगीत के बारे में राग के बारे में हर संगीत में हर गीत में ये राग छुपा हुआ है हाँ मिस्र होता है इसके साथ थोड़ा सा मिलावट होता है दूसरा राग में मिलावट होता है लेकिन आप देखोगे तो ये राग कोई ना कोई राग छुपा होता है अंदर इसलिए राग बिना संगीत नहीं होता है कोई ना कोई राग छुपा होता है तो आज हम क्या करेंगे भीम के ऊपर चर्चा करेंगे तो ये जो राग है ये काफी ठाट के ऊपर आधारित है हमने पहले डिस्कस भी किए थे काफी ठाट जो है इतना अच्छा खूबसूरती है इसमें ये गा और नी कोमल होता है बाकी सब सर शुद्ध होता है ऐसे काफी ठाट जो है काफी ठाट के ऊपर जब राग होता है तब उसका आरोहन अवरहन जो है गा और नी कोमल होता है सब सर शुद्ध होता है जाति है संपूर्ण संपूर्ण लेकिन जब इसके ऊपर आधारित ये ठाट के आधारित जब दूसरा कोई राग होता है इसमें ऐसे नहीं इसका सीमा नहीं है कि इसमें कोई संपूर्ण जाति होता है इसमें क्या होता है ये भीम जो है इसमें जाती है औरब संपूर्ण क्योंकि जाने का टाइम दो सर इसको वर्जित होता अच्छा है अच्छा। दो सर है ये रे हाँ, और धरोहन आरोहन में रे और धा धर्जित है और अवरण में सब सर सब लगते सर लगते हैं हाँ। अच्छा देखो लेकिन ये काफी ठाठ की है ये जो काफी ठट है इतना अच्छा अच्छा ये जैसे मियामल्लर है बागेश्वरी है सब काफी ठाठ के ऊपर आधारित है लेकिन का चलन एकदम अलग अलग होता है जब हम चर्चा करेंगे बागेश के ऊपर या कभी मियाँ मल्ल लड़की या दूसरा कोई राग के ऊपर जब करेंगे अगर काफ़ी ठाट है आप देखो देखोग डिफर करते सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट एक डिफरेंट हर राग के साथ एक राग ना मिले दूसरे से कभी कभी क्या होता है जैसे भूपाली को रेधा शुद्ध होता है लेकिन वो रेधा जब कमल हो जाता है वो विभा राख हो जाता है रे जब कोमल हो जाता है तो भूपाली में जो राग है रे और धा शुद्ध है जब वो रेधा कोमल विवास ऐसे राग में आप डिफर कर सकते हो एक राग से दूसरे राग तो यही है भीमपलासी राग है तो भीम का गाँव और निकोमल है बाकी सब सर शुद्ध है और आपको पहले बताया कि जाने के टाइम रेधा वर्जित है आने के टाइम सब सर लग्ध है इसलिए जाति है औरव संपन्न की है और वादेश और जो है माँ है और शाह है और समय जो है ये जो समय शाम का है शाम के समय साम साँ, साँ, का राग ये समय बहुत अच्छा है तीन से छ अच्छा तीन से छीन से एकदम बहुत अच्छा, अच्छा है इस टाइम में भीम पला एकदम एक्यूरेट टाइम है अगर इस टाइम में गाओगे तो एकदम परफेक्ट एकदम छह साढ़े तक आप कर सकते हो तीन से छ और इसका रूप जो है इतना शांत है थोड़ा सैडनेस भी है हम्म हम्म जैसे हल्का सा दर्द है, है।, है। हाँ <laughs> दर्द है अब गाना भी सुना है पहले जो हमने गीत गाए हैं उसमें भी दर देखो थोड़ा, थोड़ा दर्द, दर्द है और दर्द है भीम पल अतना सारे गाना है जितने सारे गीत है थोड़ा सैडनेस है सैडनेस है तो हम शुरू करते हैं कैसे इसको आरोहरण कैसे उसको चलन है हैरोहन आवोरण करते हैं पकड़ करते हैं हुँ। हुँ। hmm, और ये जो है पहले इसको जैसे हमने यवन की दिखाया नीरे सा नीरे जो हमने दिखाया नी से शुरू किया है इसमें उसका रूपरेखा जो है एकदम एक्यूरेट होता है एकदम परिष्पूत हो जाते हैं ऐसे भी ऐसी है आपको दिखाती कैसे करना है नी सा, सा आपको क्या क्या पहले नी से शुरू किया अच्छा है अच्छा अच्छा ऐसे सा गा पा नी सा, सा नी धा पा मा गी सा अगर हम ये करते हैं नी सा गा प नी सा, सा धा पा सा ये ज्यादा अच्छा होता है किसी को होता है ना जैसे हमने पकड़ भी करते हैं सा मा मा गा मै ग आपको पहले बताया कि सा समबादी है और मा बादी है तो इसलिए माँ की ज़्यादा प्रयोग होता है इस इसमें ज़्यादा प्रयोग, प्रयोग होता है इसलिए आप चलन भी देखो ऐसे होते हैं नी सा नीधा पा माँ प नी सा नी सा माँ नि पानी साम मे निशा मगा पानी ये है भीम का एक्चुअल रूप हाँ। हाँ। अवरण किया हमने पकड़ भी किया है अभी थोड़ा अंतरा करते हैं विलंबित ख्याल इसको जो बड़ा ख्याल होता है हुँ। अगर ये करेंगे और भी अच्छा होता है ये भी एक तल की है अड़चालीस मात्रा की है एक तल के ऊपर आधारित है हम छह मात्रा मुक करेंगे हुँ, हुँ। आप देखना हमने सिखा है की मात्रा मुख अभी आज हम छः मात्र मुख करेंगे <laughs> कितना खूबसूरती है अब तो बारी बे be Oh, buddy, baby. सगा म परि सगा मगे सब तो बे बहुत ही अच्छी तरह से आपने अभी पकड़ सुनाया बहुत ही अच्छा लग रहा था और ये राग बिम पलासी पर आपने बताया है तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और राग बिम पलासी पर आधारित एक गीत जो गीत हमने शुरू में आपको थोड़ा सा मुकड़ा सुनाया था उसी गीत को आइए सुनते हैं उसके बाद फिर से हम बी शामले जी से सुनेंगे राघ बिम पर आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुन नाइन्टी पॉइंट संगीत की दुनिया सुनते रहो मस्क गाते रहो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लग रहा है इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और हमें बता सकते हैं कि आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या मिलता है क्या सीख रहे हैं आपको कुछ सवाल हो कुछ जवाब आपको पूछना हो कुछ बातें आप अगर पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमें मैसेज कर सकते हैं चौरानवे इस नंबर पर और आप अगर संगीत सुनते सुनते इस कार्यक्रम में कुछ बातें सीख रहे हो तो वो भी बता सकते हैं आप मैसेज के जरिए चलिए आगे बढ़ते हैं आज हम लोग बात कर रहे हैं राग बिम पर और आर ओ और पकड़ हमने देखा कि किस तरह से आर ओ आपको करना चाहिए और आरोह में जो है दो स्वर वर्जित हैं और आते वक्त और जो है सम्पूर्ण सभी स्वर लगते हैं इसलिए इसको और संपूर्ण और अब संपूर्ण जाति इसको हाँ। कहते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कभी कभी आपको कुछ सवाल इस तरह के सामने आ जाते हैं तो आप बता सकते हैं और ये राग बीम प्लासी का एक खूबसूरती है कि इसमें बहुत सारे गीत बने हुए हैं जहाँ पर एक प्रेम और दर्द दोनों चीजें इसमें दिखाई देता है तो आप समझ ही गए होंगे आइए आगे बढ़ते हैं अभी सुनते हैं वी के जी को अभी हम क्या करते हैं इसको बंदिस बंदिस छोटा ख्याल अभी पहले बड़ा ख्याल सुनाया जी जी पहले सुना दिया अगर बड़ा ख्याल किया है क्यों किया है देखो ये जो हम इंसान जो है हम जो मनुष्य जाति है इसमें भी चार हिस्सा है नहीं, नहीं, एक बचपन है एक जवानी है एक गर्हस्थ जीवन है एक बानप्रस्थ जीवन है तो ये हम समझते हैं ये जो पहले हमने अलाप किया जो किया ये बचपन है हम सीख रहे उसके बाद हमने बड़ा ख्याल किया उसके बाद छोटा ख्याल किया उसके बाद तान वगैरह किया सब कुछ किया तब जाके एक राग की संपूर्णता आ जाती है, आ है। जैसे इंसान की जिंदगी में भी ऐसी संपूर्ण हैं चार हिस्सा में होता तो है तो ये इंसान की पूरा जिंदगी बोले ना हम जिंदगी बहुत अच्छा जी रहे हैं तो जीना तो इसी को कहे होता है ना तो राग भी ऐसे ही होता है अगर इसके साथ बड़ा ख्याल भी करे बहुत अच्छा है तो मैं समझती हूँ अभी तो जो शिक्षार्थी सीख रहे हैं तो अच्छा ही सीख रहे होंगे तो इसलिए चलो थोड़ा सा एक बंदिश देती हूँ भीमपल रस्सी के ऊपर डर hmm, लागे अब पिया नहीं आए ड गे अब पिया नहीं आए अधिया घिरे घिरे छा डेला गेब पिया नहीं आए ड गेब पिया नहीं नेिया अधिया घिर गिर छाए डेब पिया नहीं नेिया chan chal saiya phi थ राधा मूर डरे ड अब पिया नहीं डरे निया अब पिया नहीं निया अधिया घीर घीर छा डला गे अब पिया नहीं आए चंचल सीरथ हिका चंचल सिया श्याम नही फिरत राधा डरे छर अब पिया नही आये डर अब पिया नहीं आए अधिया घिर खीर छा डरे लागे पिया नहीं आए। ये जो हमने बंदिश किया है ये ती ताल उपर, तीन ताल के ऊपर तीन ताल के ऊपर किया है सोलह मात्रा के ऊपर है जैसे पहले फाक है डर के ऊपर खाली जो है डा के ऊपर है और जो सोम जो है पी का ऊपर है ऐसे किया है अच्छा एक बात हमने भूल गए थे कि इसमें एक सौर होता है कंसर उसको स्पर्श सर भी बोल सकते हो कि स्पर्श होता है जैसे कि जब माँ लगते है उसके साथ थोड़ा गा थोड़ा सा गा या गा जब होता है थोड़ा माँ की जब माँ वाइटल सर है सा मा गे ये जो चैलेंज जो होता है किसी का जो इंसान की भी अब देखो एक ना मिले दूसरे से लेकिन अगर एक सकल भी होता है लेकिन थोड़ा, थोड़ा सा, सा फर्क तो होता, है। होता है। ही है तो इसलिए ये चलन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए गुरु जब कैसे उसको संगीत सिखाते हैं शिक्षार्थी जो है उसको ध्यान से देखना चाहिए सुनना चाहिए सा मा म गि सा नी जब नी हम बोलते हैं सा, नी नी सा अब देखो हमने नी सा हमने नहीं किया है कैसे किया है? नी सा नी सा <laughs> पहले बताया ना <laughs> कि जैसे नी से शुरू करना है लेकिन कैसे बोला है नी सा सा नी सा इसलिए स्पर्श कौन सा है हो गया नी के साथ सा जो है वो स्पर्श हो गया और माँ के साथ जब गा होता है थोड़ा तो माल आ जाता है निस माँ नि सा गसा मगा निशा मागा नि सा गी नी पी सा रे, रे सा इसमें जो भीम पलरसी के जो रूप एकदम परस्फुट हो जाते हैं चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और हमारे जो लिसनर्स हैं जो संगीत प्रेमी हैं जो संगीत सीखने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए ये छोटी छोटी जो बातें हैं बहुत ही भारकिया जो संगीत में होती हैं उन सभी पर आपको आकर्षित किया तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा मीरा भजन के साथ हम इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं मीरा भजन के साथ आह <sus> बादी पगे घुँगरू साजी सिंगारे बदी पग घुँगरू लोग जी ना मैती लयि साधु की संगति गई कूमती लई साधु की संगति भकत रूप भई साजी गई कूमती लई सा सब जग खरी लागत ओ बाँी पगे घुंगू बहुत बहुत धन्यवाद बीकेश अम्बली जी आज हमने राग बिम पर बात की और राग बीम किस तरह से आप इसका आरोह आरोह तान और बंदिश हमने देखा तो आगे और भी बहुत सारी बातें राग बिम पर हम करेंगे लेकिन अभी चाहते हैं इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो